बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदबिंदसमित श्रीचैत प्रभु वंदे नि्ता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामूत बिंद वनम मनोहर के वाछाकुश कृपा सिंधुश पति पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यम वंदे परमांदमाधव बृंदाई तुष्विया वैकेशवश भक्तिपदे दे दी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नर जीवन देवी सरस्वती वैसम तथोजोधीरे संकर्तने कथोपदेश गौरेपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति भोक्तिमदा खुजगोर सदा पिभवनमीष दोहम तीर्थास्पदम शिव विरचि शरण्य भीता पुनतपाल भवदीप वंदे महापुरशते चरण तैक्ता दुस्तसुरेपी तो जलक्षिम धर्मीचा जर्यम मया मे गयीत वंदे महापुरशते चरण यल्लवनखचंदम छटाया विस्फुजीत कि बववधस्वदर्शी पूर्णागरसागर सारूर्ति साराधिकाई कदा कृपा करो श्रीकृष्णचैतन्नाभुनितानंद सियादत गाधर शिवसदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरी अजानुलित भुजौ कनका बत संकेतरौ कमलायताक्ष विषाम द्वजभरौ जुगध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 नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरी दिव्यूप भुक्ति मुक्ति दवानूपेण सदा नंगातरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर गौरीर विभुषी तवाम भाग नारायण प्रियमदापहार वरानसी पुपति स्वनाथम वागी सदने लक्ष्मीज च ची यस्ते हृदय संबी विमह भरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे विषयासक्त चित्तानम कृष्णावेश सु सुदूरतः विषयासक्त चित्तानम कृष्णावेश सुदूरतः शिलोभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोबाजी ने बताएं ये जगत का आज ये वैचित्र उपस्थित है हमारा सामने ये कोई मुसीबत का कारण नहीं है जगत का वैचित्र स्वाभाविक है जगत का वैचित्र हमारा लिए मुसीबत पैदा कर दे ये कैसे संभव वास्तविक बात ये हैं अजितेंद्रिय आत्मा हर वक़्त विषयों का विषयों का ओर दौड़ते हैं प्रकृति का जो वैचित्र है इनको अपना ही भोग का सामान मान लेते हैं बाहरी दुनिया में जो भोगने का तमाम वस्तु है बोल के बद्धजीव अनुभव करते हैं महसूस करते हैं तमाम बंधन का कारण है बद्ध जीव किसी भी हालत भोग राग में व्यस्त हो जाना ये उचित नहीं बद्ध जीवों के लिए उचित नहीं है सिलौ सरस्वती ठाकुर जी ने बताया प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ये तमाम दुनिया का जो विषय है वो अगर एकमात्र किष्णों का विषय कृष्णों का भोग का विषय अनंत ब्रह्मांडों में एकमात्र कृष्णो जो भगवान है परात्पर अखिलेश्वर वही एकमात्र भोक्ता है अनंत ब्रह्मांड में भोक्ता एक आदमी है उसका नाम है सुपर पर्सनैलिटी भगवान श्री कृष्ण छोड़कर और कोई भोक्ता नहीं हो सकता भोक्ता और भोक्तृ माने हम भोगता है भोगो ये जो दो चीज है ये दोनों ही बद्ध जीवों का लिए बंधन का कारण होता काल ये बात को थोड़ा उठाया था लंबा चौड़ा चरना कर, चर्चा करने का समय नहीं है कम है कल ये बात को उठाया था जो धैतो विश्वान्न पुंगसुसते सुपजाते संज्ञात संज्ञात काम का क्रोध अभ्याये क्रोधा बवती सन्मोह सन्मोहा स्थित विभ्रम विभ्रम स्थिति विभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणस्वती ये बद्धजीवों का बारे में ही बताया गया सामने उपस्थित कोई भी विषय है बड़ा हमारा दिल में आकर्षण लाए हैं इस विषय अनुभव होता है आकर्षण इस विषय में उस विषय में अगर मन ऐसा लग गया कि मन हटता ही नहीं जब ऐसा स्थिति हो जाता मन का तो मन वो विषय का ओर दौड़ते हैं इसका उदाहरण चैतन्य महाप्रभु जी ने सुंदर दिए वो वास्तविक कृष्ण भक्तों का कैसा होना चाहिए अनुरागी भक्तों का प्रेमी भक्तों का कैसा होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देने के लिए उदाहरण को उठाया उदाहरण कैसा है बोले जैसे गृहस्थी में देखा जाता है कोई रमणीय है किसी का पत्नी वो गृह कर्म में अपना संसार का जितना सारे क्रिया कर्म है उसने व्यस्त है हर आदमी देखते हैं सास से लेकर सब आदमी देख रहे हैं हर वक्त सेवा में व्यस्त है लेकिन उसका मन उपपति का ओर भाग रही है पूरा चैतन्य महापूजन ने बताए यद्यपि देखा जाता है कि ये किसी रमणी वो संसारिक क्रियाक्रम में इतना व्यस्त है इतना व्यस्त है व्यस्त है कि मत पूछो लेकिन उसका मन जो है वो पूरा लगा हुआ है उपपति पति का ऊपर अपना पति का ऊपर नहीं है माँ पे सुंदर उदाहरण दिए वैस्तो गृह कर्मसु पर व्यासन नारी बैग्रा ओपि गृह कर्मसु पर व्यासन नारी जिसका व्यासन लग गया पर पुरुष में वो कर्म में व्यस्त है बोलके अनुभव होता है तो व्यस्त है पर नारी बैग्रा ओपी गृह कर्मसु तदपि आस्वादयते क्या बोल गया थोड़ा श्लोक तो वो जो है उसका मन उधर है ये जो अवस्था है ये अवस्था मन का जो है उसको रोकना मुश्किल है क्योंकि यही उदाहरण है अंतर अस्वादयती नवसंगम रसायनम अंत अंतर में अस्वादयती अंतर नवसंगम रसायनम ये पूरा श्लोक जब विषय का और मोन मन जो है वो भागता है उसको रोकना असंभव है अगर वो विषय में लगन ऐसा लग गया कि उसको शरीर को अलग कर दो फिर भी मन इसलिए तो भगवान गीता में बताया जंग जंग व्यापी स्वर्णम भावम तयति अंत ते कलेवरम जिस जिस भाव लेकर मरने का टाइम में आपका अंदर में जैसा भाव होगा जैसा अट्रैक्शन होगा किसी वस्तु व व्यक्ति में अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गेट रिजल्ट उसका मुताबिक आपको रिजल्ट अर्थात फल मिलेगा अर्थात वैसा ऐसा आपको जन्म मिलेगा ये बात हंड्रेड परसेंट पक्का है इसमें कोई बनावटी नहीं है जो जो चिंता जंग औपिस्वरणम भावम भावं अंत्य कलेवरम जब ये जो जो चिंता करके शरीर को छोड़ता है उसी मुताबिक उसका जन्म होता है इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वास्तव जो बुद्धिमान है बुद्धिमान तो एकमात्र वैष्णव छोड़ कोई नहीं हो सकता वैष्णव पदवी जिनका जिंदगी में मिला वैष्णव पद भी क्यों एक्चुअल वैष्णव तिलक माला लगाए हम उससे पद भी बोला वैष्णव पद जिसको मिला ठाकुर जी का कृपा से उसी का लिए एकमात्र संभव है और बाकी आदमी का लिए संभव होता नहीं योगी ज्ञानी भी कितना ऊंचा पर आराहन करने का बाद भी वो पतन हो जाता आरुझ किच्छे न परम पदम ततः पतति पतति अनाद्रितो युष्म अघ्रो भगवान आपका चरण कमल का जो शोभा है आपका चरण कमल का जो आनंद है सेवा है उसको ठुकरा दिया इसके कारण वो जितना भी नेति नेति नौ इति ऐसा करके औतौत तौत, तौत निरसन के विचार करके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे अब अच्छा लीन हो जाओ कहाँ तक जाओगे इसे बोला ऊपर जाने के बाद भी नीचे पतन होता है ये भयंकर है मायावादी लोग जो विचार करते हैं ये कुछ नहीं है संसार कुछ संसार है ही नहीं बोल रहा है वो लोग बोलते संसार है ही नहीं असंसार है नहीं तो तुमको मारने जाए तो देखे भले ऐसा करोगे क्यों कर रहे हो संसार तो है ही नहीं तुम भी है नहीं संतो गुस्सा महाराज ऐसा करता था एक मायावादी बैठ के उसको बैठाया वो प्रवचन कर साहब मायावाद का व्याख्या कर दिया कुछ नहीं बोला महाराज बीच में जब भाषण समाप्त हो गया अब संत गुस् महाराज का बोलने का संतो गुस्से महाराज पहले प्रवचन वंदना करके शुरू किया और उसका और देख के ऐसा कर ऐसा मारने किया तो वो ऐसा हो गया अब बोला आप डरते क्यों हो सब तो ब्रह्म वस्तु है अब तो द्वितीय कोई वस्तु है नहीं तो आप डर रहे क्यों भयम द्वितीय विनिवेश आपका द्वितीय विनिवेश है इसलिए तो डरते हो मुख में क्यों फालतू फिलोसफी बोल रहे हैं जो फिलोसफी का कोई बैकग्राउंड नहीं है कोई आधार नहीं है ये फिलॉसफ़ी बोलने से क्या फायदा चुप हो गया एक कोई बात नहीं <laughs> तो ये तो बोलता है फिलोसफी लेकिन वो प्रमाण नहीं कर सकेगा हर हालत में कोई प्रमाण नहीं कर तर्क कर बहुत मुखुस्त है वेदांत तो ऐसा मुखुस्त कर झड़ उठाएगा लेकिन अल्टीमेटली दे के नॉट ट्रूव इट समय तो ये जो मन का जो स्थिति है जो विषय में लगन लग गया इसको हटाना बहुत मुश्किल है इस इसमें क्या है हम दो एक उदाहरण दे दें दया तो विषय नुपुंस मतलब पुंस मतलब कौन जीवात्मा पुंगस मतलब सोचोगे कि पुरुष पुरुष मतलब स्त्री और पुरुष ऐसा विचार नहीं पुरुष ये शब्दों बोलने से कोई दोष नहीं लेकिन पुरुष स्त्री ऐसा विचार है, है जो वो पुरुष नहीं ये पुरुष का मतलब है पुष्स पुरुष ये जो शब्द है ये जो देह है शरीर है इसको बोलते पूर शरीर को पूर मंदिर पूरे देहे बसती पुरुष जो आत्मा जीवात्मा ये जो शरीर ये जो मंदिर इसमें इसका अंदर में बस्ती किया इसी के लिए इसका नाम हो गया पुरुष पूरे देहे पूरे मतलब देहे बसती पुरुष मतलब स्त्री पुरुष नहीं ये स्त्री रूप ऐसे ये नहीं ये पूर इसमें व्यस्त है इसमें पुंस पुरुष ये सब शब्दों को यूज किया जाता है तो धैतु विस्वयपुंस अर्थात जीवात्मा जब विस्वय को ओढ़ एकदम लगन लगा के भागते हैं तो उसका कंटिन्यूस चिंतन जिसका विषय में हो जाए उसका ऊपर संग हो जाए अभी संगो शब्दों का व्याख्या करने गया श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनो ठाकुर जी ने संगो शब्दों का व्याख्या किया संगो शब्दों का व्याख्या करने गया तो बोले संगो शब्दों में प्रीति करना संगो शब्दों में प्रीति प्रीति का विनिमय वो संग होता है संगो शब्दों ये जो कितना गहरा विचार है आप सोचोगे कोई कोई आदमी बोलता है महाराज मठ में तो बाहर का बहुत आदमी आता है आपने रूप गोसाइन का श्लोक व्याख्या किया ददा थी प्रतिगिन्या थी ऐसा थी व्याख्या किया तो आम आदेश करते हो महाराज इसको प्रसाद दे दो ब्रह्मचारी है उसको महाराज बोला उसको प्रसाद दे दो भगवान को मानता ही नहीं ज्यादा आया है प्रसाद दे दो थोड़ा कभी तो मानेगा प्रसाद पाओ अब वो आगे तर कुछ आएगा महाराज ये तो भगवान को मानता ही नहीं है आप बोले इसको प्रसाद दे दो भांगी आता है उसको भी बोलता प्रसाद दे दो तो हमारा तो संग हो गया ये दादाती थी प्रतिज्ञाना ये सब आपने बताया था सिले स्वच्छानंद भक्ति में ठक बताते हैं कि देखो ऐसे जैसे नियम के अनुसार तुम दे दो किसी को कुछ वस्तु इसमें तुम्हारा संग नहीं होगा संग होगा जब प्रीति विनिमय होगा प्रीति जैसे वैष्णवों को प्रीति करके अपने खिलाया अवैष्णव बोला ले प्रसाद ले हाथ में दिया प्रीति जिसका साथ जिसका प्रीति का विनिमय हो जाएगा उसका साथी उसका संग हो जाए, बाहर का कोई आदमी आए कोई माताजी आया उसका ऊपर कोई ब्रह्मचारी का कोई अट्रैक्शन है उसमें ज्यादा करके खीर को चूड़ी दे रहा है उसमें संग हो गया और जो हम बोले अटैचमेंट बिना जो ऐसे महाराज आदेश किया तो उ देना है दे दिया और उच्च अधिकारी जो है वो वैष्णव ये भी कर सकता है कि उसका अंदर में भक्ति नहीं है कुछ नहीं है। लेकिन वो महाराज के अंदर में इतना पावर है उसको प्रसाद खिला के भक्त बनाने का लिए अपना संगों को दे आओ कितना कष्ट किया बैठो सामने लेकिन वो भक्त नहीं हुआ लेकिन महाराज के लिए संभव है क्योंकि उसके अंदर में पावर है उसको बैठा के इच्छा करके अपना उच्च संग उसको दान किया दान करके उसको उठाने का कोशिश कर समझा मेरा बात इसीलिए पतितो उद्धारण गुरुपात पद्मों या पतित व्यक्तियों को जब उद्धार करता है एक उदाहरण दे दे समझ में आ जाएगा जैसे नारद जी महाराज का घटना है श्री सनातन गोसाई सनातन गोसाई का सनातन सिक्खा जो है श्री चैतन्य महापुधेरे सनातन सिक्का का प्रसंग में श्री सनातन गोसाई को बताएं कि एक वैद्य था वो वैद्य इतना भया, भयानक है जो उतना इतना पशुओं को मारते थे काटते थे उसका मांस खाते थे और नारद जी उसी रास्ता में जा रहा था पूरा प्रसंग हम नहीं बताएंगे गीता का चर्चा छूट जाए उसमें बताए वो नारद जी उस रास्ता में आए वो चिल्ला कर एकदम बोले आप कहाँ से आए इधर क्यों आए क्यों क्या गलती किया हमने बोले आप आया तो मेरा जो शिकार है भाग गया इस रास्ते में क्यों आए बोले हमको तो पता नहीं था आप शिकार कर रहे हो अच्छा रास्ता में जो है हम देखा जो है वो पड़ा हुआ गिदर है वो है सब हिरन है वो आप ही ने शिकार की हो हाँ हमने ही तो किया है हमने ही तो किया है अच्छा आपने की हो तो एक विनती हमारा है वो क्या है बड़े देखो जिसको जो जब शिकार करोगे तो पूरा मार डालो आधा मत मारो तो वो चौंक गया बोले ये भी कैसा है कहाँ से आया है महात्मा ये भी क्या विचार बना के आया है मतलब आधा मारे पूरा मारे ऐसा आप, आपका क्या मतलब है आधा मरे पूरा मारे हमारा है तो आपका क्या मतलब है बल ऐसा है कि उसको जब आधा मारोगे वो जो कष्ट होता है ना ऐसा ऐसा करता है उसमें तुम जब मरोगे तुम्हारे ऊपर भी ऐसा आक्रमण होगा और तुम भी इतना कष्ट भोग करोगे उसका कोई तब वो चौंक जीवात्मा को कष्ट देखे मारो मत मरने का तुम तो मानोगे नहीं तो मारो ठीक है लेकिन एक दफा मारो वो जो मरता भी नहीं जीता भी नहीं और जो बीच का हालत है वो वर्णन का अतीत है इतना कष्ट होता है तुम्हारा जिंदगी में हो तो तुम समझोगे तो महाराज इससे तुम्हारा कभी भी छुटकारा है नहीं तो आके डर गया अरे महाराज तो आपका ऐसा होगा कितना प्राणी को आप मारे आपका ऐसा हालत होगा महाभारत में सूरत राजा का कहानी है वह हम नहीं बताएँगे बहुत लम्बा चौड़ा कहानी तो बोला महाराज ऐसा तो आप महात्माओं कुछ रास्ता तो बताओ इसमें छुटकारा बोला छुटकारा तो है ही नहीं है ही नहीं तो एक रास्ता है आप अगर आपका वो जो तीर धनु ऐसा तोड़ फोड़ के मेरा पास आ जाए महाराज क्या बता रहे हो तोड़ फोड़ के आ जाए तो खाएगा क्या और खाने का विचार छोड़ो हम खाना भाज भेजेंगे आपको आप भेजोगे बोला हाँ हम भेजेंगे वादा करते हैं आप जाओ नदी में स्नान करके आओ पत्नी का सहित और इसको तोड़ फोड़ के फेंक दो आज से किसी प्राणी का वध नहीं करना और जाओ ना क्या हो हम नाम दे देंगे तो हरी नाम दे दिया और वो बैद और उसका पत्नी भजन करते करते जंगल में अब तो कुटिया बनाए और भजन करते करते रोज वैद्य का पास चावल आता है सब आता है प्रसाद मेरा कहने का मतलब है पर, पर्वत मुनि का साथ नारद जी और एक दफ़े आए मेरा भक्त है चलो इलाहाबाद का रास्ता में दिखाएंगे आपका हाँ चलो दिखाएंगे आए तो देखे वो वैध है दूर से देखा गुरु जी आ रहा है छलांग लगा के कुटिया से निकला और कपड़ा से अपना कपड़ा से जमीन को ऐसे झाड़ दिया ऐसा अच्छा से झाड़ के दंडवत किया गुरु जी आए कोई कष्ट तो है नहीं आ गुरु जी क्या कह रहे हो इतना खाना भेज रहे हो प्रसाद और उतना मात भेजो दोनों का जितना लगे उतना ही भेज दो बहुत आता है हम ठीक है जितना लगे तो खा लेना बाकी दे देना किसी ये जो झाड़ू लगा कर दंडोवस्त किया इसलिए कोई चैटी फेंटी है अपना शरीर का प्रेशर से मर जाए तो वो अभी हिंसा छोड़ दिया एक चैंटी भी उसका हाथ से मर जाए ये भी संभव नहीं जब अहिंसा दय गुनाहा अहिंसा आदि जो गुण स्वाभाविक वैष्णवों में प्रकटित हो जाता ये कोई जोर जबरस्ती होता नहीं तो ये जो बात है मेरा कहने का मतलब इतना बड़ा व्यभिचारी हिंस्र व्यक्ति है वो नारद जी मापी नारद जी को स्पर्श में बोला जाता है भक्ति का आचार्य जो वो अपना इतना ऊंचा संग वो बैत को दिया कि बैत को उठा के गोलोक में बैकुंठ में ले जाने का रास्ता कर दिया है ना लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी होता तो वो ऐसा कर सके वो वो चोरों का सा चोरी बन जाए हैं हजारों उदाहरण हैं काल उठाया था कैसे देखो वो प्रश्न किया था अजामिल अजामिल जी का अजामिल जी अजामिल जी शुद्ध ब्राह्मण थे ब्राह्मण शुद्ध अब ब्राह्मण थे आचार विचार मानते थे और अपना पिता माता बुजुर्गों का बुजुर्गों का ऊपर बहुत श्रद्धा रखते थे अपना पत्नी को ऊपर भी बहुत प्यार सब कुछ है जैसे नियम का मुताबिक चलते थे पूजा बिना पूजा पाठ वो खाते नहीं थे और पहले लेकर फल फूल आहरण करके ले जाने का बाद जैसा नियम है सब करने का बाद वे पाते थे अब आज इसका हालत कैसा हुआ कि वो जंगल में गए तो जंगल में देखे एक पतिता नारी एक बदमाश आदमियों का साथ कुछ ऐसा हरकतें कर रहे हैं उसको दृष्टि का सामने आ गया अजब दृष्टि का सामने आ गया तो पहले घबरा गया क्या हो रहा है फिर उसका बाद मन को हटाने का कोशिश किया और जो कुछ भी है तो हमारा कुछ नहीं देखने का दरकार क्या है लेकिन उसका जो मन है उसका जो इंद्रिया है उतना वसीभु नहीं था जितना होना चाहिए था वसीभु तो था लेकिन उतना वसीभुत नहीं था जितना वसीबुध होने से किसी भी हालत से विषय उसका आकर्षण नहीं कर सकता ऐसा नहीं हुआ मतलब यह है उसको उनका ऊपर गुरु वैष्णव का कीपा नहीं हुआ था पुल ब्राह्मण दिखा हुआ था ब्राह्मण कुल में ऐसा ही होता है और फिर भी वो ब्राह्मण होने का बाद कैसा कैसा आचरण करता होगा तो लिखा हुआ है ब्राह्मण है सुंदर अच्छा ब्राह्मण है मेरा कहने का मतलब है जो तुम्हारा अंदर में जो भजन करने का इच्छा है पूजन करने का वो जो आए हो कैसे आए हो मेरा अगर क्वेश्चन है आप किस लिए आए हो कैसे आए हो तो इसका विचार के मुताबिक देखा जाए तो तरह तरह का विचार है किसी को सत्संग हुआ होगा किसी को कोई ऐसा सस बिना सत्संग तो होता ही नहीं लेकिन सत्संग का भी ग्रेड है कैसे कैसे सत्संग होता है प्रलिमिनरी थोड़ा बहुत सत्संग हुआ ऐसा भी हो सकता है और उसका अंदर में लौकिक विचार पैदा हुआ या कि लौकिक लो, विचार को अतिक्रम करके शास्त्रीय विचार पैदा हुआ वेरी अटेंशन के साथ सुनना बहुत आदमी क्वेश्चन करते हैं महाराज इतना बड़ा महात्मा है इसका सामने आ जाने का बाद भी बहुत आदमी चला जाता है भजन से ये कैसे होता है बहुत आदमी क्वेश्चन करता है तो तो बेकार है भजन में कोई रहता है कभी भी एक साल दो साल बाद चला जाता है बहुत आदमी या तक कि 20 साल 25 साल रहने का बाद भी सब छोड़ के चला जाता है संसार में ऐसा होता है इसका दो कारण है एक कारण है उसका अंदर में हो सके इधर इधर भी लड़का आया था शिव मंदिर में पूजा करता था बच्चा है आया था वो धूमधाम बहुत पूजा किया मेरा पास भी जाता था दंडवर करने बस बाद दो दिन में उसका हो गया क्यों भले वो संसार में कुछ समस्या के कारण किसी ने बोला अरे क्या करे सही चल चल बाबा बन जा भोजन भोजन मिलेगा वह सुंदर रहेगा बोला उसको वो बोले ठीक है चलो अच्छा है खाना पीना मिलेगा ऐसा तो बहुत आदमी आता है ऐसा ही ज़्यादा आता है ऐसा बहुत आदमी आना है बोलना गलत गलत है ऐसे ही ज्यादा ज़्यादा आता है और वो क्या हुआ उसका अंदर में ना तो लौकिक श्रद्धा ना की ना तो शास्त्रीय दोनों में एक भी नहीं हुआ एक किस्म का है उत्पटान आए और चले या दूसरा किस्म का है जहाँ हमारा दादी माँ भक्ति करती थी और देखे ऐसा कर ऐसा कर, ऐसा कर बोलते थे औ करते करते थोड़ा लौकिक शुद्धा दीदी माँ करती थी हम भी करें ऐसा करते करते थोड़ा लौकिक श्रद्धा हो गया लौकिक ही श्रद्धा देखने के बाद उसका अभ्यास हो गया फिर वो मठ में आया गुरु वैष्णव का पास रहा लेकिन गुरु वैष्णव क्या तत्व तो है तो समझ में नहीं आया कभी गुरु वैष्णव दे कड़वा बात बोल दिया अब दूर घर में भी पिता माता डांटते थे मारते थे यहाँ क्या ख... वो भी वही ठीक है वो क्या खराबी था यहाँ आके फिर गाली गला से धोख उससे अच्छा चले जाए चला गया है ना तो अलौकिक श्रद्धा लेके आया था उसका अंदर में तात्विक श्रद्धा पैदा नहीं हुआ था इससे चला गया और जिसका अंदर में भजन में आने का बाद सत्संग करके आने का बाद जिसका अंदर में गुरु वैष्णव का कर संग करते करते तात्विक श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा पैदा हो गया श्रद्धा दृढ़ दृढ़ हो गया उसको भगाना मुश्किल है उसको फेंक दो संभव नहीं और एक किस्म का है वो है क्या वो आया था वो शास्त्रीय श्रद्धा भी बहुत हुआ था बहुत सुंदर हुआ था लेकिन अचानक उसको किसी का गुरु वैष्णव के चरण में अनजाने में ये जान जाने में अनजाने में, में अपराध हो गया पाप और अपराध में फर्क क्या है पाप जो है वो डायरेक्टली जो करोगे वो शरीर और मन का ऊपर शरीर मन जो कारण सर उसका ऊपर समझा गा उसका ऊपर रिएक्शन आएगा और अपराध है जिसका रिएक्शन आपका आप जीवात्मा जो है उसका ऊपर पड़ेगा क्योंकि वो भगवान भगवान का संबंधित वस्तुओं का ऊपर आधारित होकर पैदा हुआ अपराध या तो प्रसाद को अवग्गा किया या तो किसी को ठुकरा दिया गाली किस भी आलत से अनजाने में एक, एक बड़ा वैष्णव आया वो देखा ही नहीं बहुत पहुंचा हुआ संत गेट से आया इधर आया और दंडवध भी किया नहीं पूछा भी नहीं वहां क्योंकि उसको पता नहीं देखने में ऑर्डिनरी बेस है वो पता ही नहीं है वैश्विक पहुपात का आदमी पहुपात का गन है इतना पहुँचा हुआ मालूम नहीं है वो सुना ही नहीं वो देखा ही नहीं कभी और आया तो देखा कहाँ से आ गया कौन गया ना मठ में बहुत आदमी है को पूछ लेंगे पूछ लेंगे अपना पूछने जो विषय है वो उड़ा दिया वो क्या दरकार है फिर लपड़ा में पड़ेंगे बोले हे प्रभु तुम जानो महाराज कहाँ गया हम सुबह में हुआ होया तो उसको प्रसाद देने का बाद है उसको सेवा करने क्या दरकार है पूछने दरकार नहीं दूसरा वहाँ कोई ब्रह्मचारी है कुछ है वो पूछ लेंगे अवज्ञा हो गया अवोगा हो गया ना जैसे इंद्र महाराज जी भगवान का निर्माण लोग का अवज्ञा कर दिया इंद्र महाराज दुर्वासा मुनि ने एक निर्मल लो दिया अपना और निर्मलो को क्या क्या हाथी को पहना दिया हाथी क्या क्या सुन दे करते करते उसको फोड़ तोड़ के उसको पैर में कुचल दिया दुर्वासा मुनि अरे इतना तेरा साहस है निर्मलों का ध्यान रखना गुरु वैष्णव भगवान का निर्मल का लंघन हो जाए कुछ हो जाए तुम्हारा आयु कम हो जाएगा बहुत सुकृति नष्ट हो जाएगा दुर्भाग्य पैदा होगा। बहुत ध्यान देना गुरु वैष्णव का भगवान का जो निर्मल है महाप्रसाद है उसको उल्लंघन करके जाओ कुछ कभी भी हो जाए जिंदगी में बस और यही नहीं ध्यान रखना तो समझा किस किस लिए भजन में आने का बाद भी जाने का रास्ता खोल जाता है मठ से भजन से इसका थोड़ा बहुत चर्चा कर दिया ज्यादा चर्चा नहीं गया फिर भी क्लियर हो गया ऐसा ऐसा कारण हो सकता और नारद जी अपना ऊंचा संग दे के जैसा पतित को भी उद्धार कर किसी किसी व्यक्ति ने बोलता है कि हमारा गुरु जी का तबीयत ऐसा खराब हो गया देखो ऐसा सब खराब जो है समाज में इस आदमी को पथित है वो सबको दिखा दिया वो लोग इतना अत्याचार करे इसीलिए गुरुजी का शरीर खराब हो गया है ना पतितों को पतित आदमी को उद्धार करने जाओ गुरुजी जी गया तो गुरुजी जी ही पतन हो गया तो कैसा पतित उद्धारण बंद होगा गरीब गुरुजी जो है उसका अंदर में समर्थ नहीं है कि एक पतित को उद्धार करने गया तो वो खोद पथित हो गया और क्या सदगुरु है पतित उद्धारण बंधु है पथितों का करोड़ करोड़ों जन्म का पाप को अपना हाथ में ले कर जला के ख कर देंगे वही वो, तो पथित उदाहरण बंधु है जब भी हरिभक्ति विलास का विचार है जिस गुरु का अंदर पावर नहीं है वह लिखा हुआ है गुरु को शिष्यों का पाप ग्रहण करना पड़ेगा जरूर ए में झूठा नहीं तो सदगुरु भी शिष्यों शिष्य का पाप को लेते हैं लेकिन जला के खक् कर देते समझा तो संगोस्प जाए थे मतलब उसका साथ प्रीति एक्सचेंज प्रति विनिमय किसी व्यक्ति किसी वस्तु का साथ आपका प्रृति विनिमय हो जाए तो आपका उसका संग हो जाए एक बच्चा उसको मैया कह रही है काल का पढ़ाई किया नहीं पढ़ स्कूल में जाना पड़ेगा ना बोला ना पढ़ाई करेंगे नहीं तबीयत ठीक नहीं है पढ़ेंगे नहीं किसी भी हालत के उसको मनाना मुश्किल है लेकिन रात को 12 एक बजे जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो खुद जाके देख रहा है वाट दैट उसको कोई बोला ही नहीं है उसको खबर आ गया आज है इटाली का साथ स्पेन का आज है हम देखेंगे आज क्यों तेरा नींद नहीं आया बोले नहीं आज नींद नहीं आया रात दो बजे तीन बजे तक वो खेला जो है वर्ल्ड कप देख रहा है अब मेरा क्वेश्चन है वो बच्चा को कौन सिखाया क्यों ऐसा एनर्जी आया तुम्हारा अंदर में सेवा करने के लिए तब एनर्जी आएगा जब गुरु वैष्णव भगवत तत्व तो के बारे में पूरा जानकारी होगा जैसे बच्चा का जानकारी है खेला है कितना नाइस इसको देखेंगे तो स्वाभाविक उसका लिए आकर्षण पैदा हो गया और प्लेयर जो है टीवी में देख रहा है उसका सत्संग हो रहा है वाह जीको ने ऐसा किया वो किया तो बोल रहे जबकि न्यूज़पेपर में हमारा देखने का इच्छा है है कहा क्या हो रहा है बिल्कुल बूंद भी नहीं ऐसा कैसे होता है बात यह है कि वो जिस वस्तु और जिस व्यक्तियों का साथ आदमियों का लगन लग जाता है तो वो क्या उसका संग संग हो जाता संगस तेसुपजाया थे संज्ञात संज्ञात काम है हाँ। संग होने का बाद काम तक उसको प्राप्ति होने का जो इच्छा है कामना आ जाता है काम मत कामना काम मत कामना उस वस्तु को प्राप्ति करने का एक नौजवान होते उसी लड़की को हमको प्राप्ति करना है अ पिताजी ने नहीं वो नीचा घर आने का है उसका साथ शादी कभी नहीं हो सकता बस तुमको छोड़ देंगे फिर भी वो लड़की को नहीं छोड़ेंगे हो गया छुट्टी हो गया ना पिता को छोड़ देंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे तो क्योंकि वो वस्तु का ऊपर आकर्षण हुआ उसको प्राप्त उसी को प्राप्ति करने का इतना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन पैदा हुआ अट्रैक्शन पैदा हुआ तो अपने को रोकना मुश्किल है रहा नहीं जा रहा है संज्ञात संज्ञात काम है और जब पिताजी ने बाधा दे दिया तो क्रोध का पैदा हुआ घर तोड़ मोड़ कर देंगे हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे बस तो काम का वस्तु का प्राप्ति में बाधा पैदा हुआ तो क्रोध पैदा हुआ बहती हुई नदी जब पहाड़ पा, का चट्टान के साथ टोक कर खाए जाते हैं तो क्या फूल के एकदम धक्का लगा के जाते गए होगा भी पहाड़ी सब चुट्टी में ठाकुर जी का कृपा से गुरु जी का कृपा सब गए जहाँ जाना संभव नहीं गोमुख का ऊपर जहाँ जाने से मर जाए आदमी वहाँ वहाँ तक भी गए जाने गए इतना पलवान है सब डर के मारे भाग के आ गए गुरुजी का कृपा बहुत बार सामने से इतना बड़ा पहाड़ का जो बर्फ बर्फ का टुकड़ा मुख कर सामने से गए एक बार इधर लगे तो हम एकदम कितना किलोमीटर नीचे एकदम तो? कोई चिन्ह नहीं रहेगा कितना बार गिर भी गया गिर भी गया फिसल गया फिर एक जगह जगह चिपक गया पूरा खड़ा देखोगे क्या नीचे हो जाएगा एकदम आपका लिखा हुआ गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से लिखा हुआ है मारने के लिए कोई सरकार दारी न कोई न मत जाओ तो बोलने का मतलब है पहाड़ से बहती हुई नदी जैसे एक चट्टान का धक्का खाके फूल के एकदम द्गुना एकदम पावरफुल हो जाए होता हो जाती है तो ये संज्ञा संज्ञात काम प्राप्ति करने की इच्छा और प्राप्ति में अगर बाधा हो गया तो क्रोध हो गया कामात क्रोध हो थे आज अब क्रोध पैदा हो गया क्रोध आगन से तेज है क्रोध आंगन से तेज है आँख जो है उससे भी तेज है आँख का पावर है ये तमाम दुनिया का वस्तु को जला देंगे लेकिन वो क्रोध जो है आपका अंतरात्मा का जितना सारे है अच्छा सब जला के खत्म कर देंगे आप आँख का क्षमता नहीं है आँख ये दुनिया का वस्तु को जला देंगे और क्रोध पैदा हुआ तो उसके द्वारा उसका अंदर भी जितना सारे सदगुण हैं सारे जल जाएगा क्रोध के द्वारा एक वास्तव तो साधु जो है उसका अंदर कभी भी क्रोध पैदा नहीं होता अगर क्रोध आए तो इसलिए आए विदेशी जौन वो गुरु वैष्णव को अपमान कर रहा है ठाकुर जी को अपमान कर रहा है तो अब उसका क्रोध का प्रकाश वो क्रोध वास्तव क्रोध नहीं है काम का क्रोध नहीं है तो क्रोध हो गया क्रोध अभिजाए थे आक्रोध आने का बाद आदमी का अंदर में विचार सुदबुद्ध खो जाता है वृंदावन में वो जो देखा गया गांव में रहता है आदमी वो ब्रज की ब्रज में रहते हैं भाई भाइयों में लड़ाई हो गया जमीन ले गए कुछ नहीं बस इतना गुस्सा हो गया अपना अपना बंदूक को खोला भाई को ऐसा गुलू कर दे सौ सौ केस होता है सौ सौ एक नहीं जमीन के बारे में फसल के बारे में कुछ छोटा मोटा चीज़ बैठने से समाधान हो जाए विचार करे बस कुछ नहीं इतना गुस्सा हो गया घर में जाए बीबी रोका क्या कर रहे हो एकदम लाया बंदूक को लेकर चला दे बस भाई मार तो जब क्रोध पैदा हुआ क्रोध के द्वारा सममोह हो गया सनमोहित हो गया उसका विचार बुद्धि का जो मसला है वो खत्म हो गया इसके द्वारा जितना सारे किए कराए अथवा बुजुर्गों ने सिखाया ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए या तो दो एक शास्त्रों का वचन भी कान में आया है सारे जो लिंक है आपका पुराना जो कर्तव्य कर्मों और जो संस्कार उसका साथ जो लिंक है पूरा टूट जाएगा इसको बोलता है स्थिति विभ्रम और शास्त्रों का वचन या तो गुरु आपका पिता पूर्वजों ने जो सिखाया है सारे जो विवेक है उसका साथ लिंक टूट जाए जब लिंक टूट जाए तो आपको कौन संभालेगा लिंक, लिंक चाहिए न हमारा सब क्रियाक्रम में लिंक रहता है ना लिंग टू जाए तो कौन सिखाएगा कौन रखा करने वाला कुछ नहीं रहेगा सनमो हाथ स्थिति हा, तो तब बुद्धि काम नहीं करते स्थितिंग तो जो है पूर्व का स्थिति सब नष्ट हो जाती स्थिति विभ्रंशाद बुद्धिनाश हो और निर्णय अच्छा बुरा ये जो विचार करने का बुद्धि विनाश हो जाए और बुद्धिनाशति वो उसका साथ साथ खत्म हो जाए उसका जिंदगी अगर पतन हो जाए इसका उदाहरण दे दे तो समझ में आएगा इसका एक उदाहरण दे दे तो समझ में आएगा सुंदर मतलब देखो एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है चक्रवर्ती बाबू बड़ा सीधा साधा इंसान है अच्छा वो विदेश में रहता है छोटा मोटा कोई चाकरी विदेश में तो अपना जो गांव है अपना जो शहर है कदाचित आता है दो पांच साल इच्छा हुआ तो आया नहीं तो नहीं आते वहां कमाते हैं पैसा और जहां जहां पैसा देना है हो बाढ़ भी देते सब करते और किसी ने उसका पास शिकायत करें तो आपका इतना जमीन दायदाद है देवोत्व संपत्ति उसको वो सब लेके सब गांव का ये आदमी आपका उस जमीन को लेके कर भोग कर रहा है वहाँ जो शिव मंदिर है वहाँ भी वो उसको लेके उधर वो सब ले रहा है वहाँ जो उधर आपका जो पुखर है जलाशय है उसमें मछली का चास करके वो मुनाफा लूट रहा है तो शिकायत करता है किसका पास चक्रवर्ती बाबू का चक्रवर्ती बाबू बा बोलते हैं अरे कौन किसका खाए ठाकुर जी सब खिलाता है कौन किसका भोग करे करने दो ऐसा कह के उड़ा देते हैं माइंड नहीं करते हैं। उड़ा देते हैं। उसका बाद क्या हुआ चक्रवर्ती बाबू का नौकरी चला गया और उसका बाद वो गांव में आया बार बाबा पर बाबा का जमीन जायदाद थे बोला चलो कम से कम तो हमारा जो तो जाएगा है मुकनबाड़ी तो है ही है वहाँ जाके ठहर गया और ख़र्चा तो है ही है खर्चा तो बहुत है विदेश से आया लड़का लड़की और बीवी सब ले खर्चा तो होगा नौकरी समाप्त हो गया समाप तो या तो किसी भी हालत से ख़त्म हो गया छोड़ दिया आने के बाद अभी जो पैसा जमा हुआ है और आजकल का जमाने का जो जो खर्चा है वो तो बहुत जड़े जाड़ा कीमत बढ़ते ही जा रहा है कुछ दिन बाद उसका जब मैं दिमाग में आया तो मेरा इतना ज़मीन दायदाद है तो पढ़ाई आदमी सब ये वो सब खा रहा है तो उसको थोड़ा अपना बस में लाए तो अपना इनकम ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा होगा तो उसी में गुज़ारा हो जाएगा उसी ज़मीन में हम गेहूँ चास करेंगे उसी ज़मीन में आ, हम ग, आ, चाल हाँ और पोखर में थोड़ा माछली भी लगा देंगे तो हो जाएगा तो करने का बाद जब विचार आया तो क्या किया तो उन्होंने उनों, लोग भेजा ऐ चक्रवर्ती बाबू लौट के आया इतना दिन से आप जो कर रहे थे कर रहे थे आप उसका दे दो सब जमीन जायदाद बोला क्यों इतना दिन से भूख कर रहे हैं हम लोग कहाँ करें चक्रवर्ती बाबू कुछ नहीं करेंगे देंगे नहीं तो देंगे नहीं तो मरा मुश्किल हो गया लेकिन चक्रवर्ती बाबू का पता है बहुत दिन से किसी जगह दस साल बीस साल पच्चीस साल किसी ने अपना भोग दखल में रखा तो उसको हटाना मुश्किल है उसको जानकारी था फिर भी कागजात भी ठीक नहीं है बहुत दिन का उल्टा पाल्टा हो गया वो नकली दलील बनाकर एकाद है पक्का दलील बाकी करके अभी केस कमारी शुरू कर दिया उन लोग को हटाने के लिए उसका अंदर में क्रोध पैदा हुआ कि हमारा ज़मीन से नहीं जाओगे हमारा है हम खाएगा नहीं तुम खाएगा क्रोध पैदा हुआ अब आया नहीं जब बस में तो केस चला केस चलने के बाद तमाम दुनिया के सामने प्रकाशित हो गया कि चक्रवर्ती बाबू का जो जो दलील है वो ये जो दलील जमीन उसका ही था पहले दलील क्या हो गया कोई पता नहीं उल्टा बल्टा हो गया इधर उधर और नकली दलील पेश किया उसका लिए उसका पनिशमेंट हुआ समझा मेरा बात तो पहले बोलता था अरे महाराज की को किसका जमीन कौन खाता है खाने दो अभी उदासीन था है? लेकिन बाद में क्या हुआ उस जमीन का ऊपर ध्यान आया दैर तो विषय आना नौकरी चला गया उस तो ध्यान आया वो विषय थोड़ा तो उसको अगर इस्तेमाल करे तो थोड़ा तो इनकम बढ़ जाएगा मेरा धैर्व तो विषय ना पुंगसो और जमीन के ऊपर लगन आया पहले बोलता था अरे कोई भोगता है तो भोगने दो भगवान का चीज है कौन किसको खिलाता है ऐसा अब ये विचार बदल गया क्योंकि वो जमीन का साथ वो जायदाद का साथ संग होना शुरू कर दिया संग करते करते संज्ञात संज्ञात संज्ञात काम उसको प्राप्ति करने का इच्छा हुआ जिसको हमारा दखल में लाए जब आया नहीं दखल में तो क्रोध पैदा हुआ क्रोध के द्वारा स्वर्ण हुआ स्वर्ण अंदर में उसका बाद स्थिति विभ्रम उतर लिंक खत्म हो गया पहले जो इतना बोलते थे शास्त्रों का दो एक भी जानकारी था सब खत्म हो गया अभी क्या कर रहा है इसको पता नहीं उल्टा कर रहा है तुम विभ्रंशाद बुद्धिनाश हो गया विवेक जो है क्या करने चाहिए सब उल्टा पाल्टा करना शुरू कर दिया इसके द्वारा उसको अदब हो गया तो पहले किस सुंदर बीछा था समझा मेरा बात ऐसा करते करते उसका क्या नैतिक अधपतन हो गया और सारे उसका जो हालात है बहुत खतरनाक हो गया अजान ओजामिल का बात उठाया था उसका उत्तर नहीं दिया था अजामिल जहां तक उसका चरित्र अच्छा था नैतिक एथिकल कैरेक्टर तो अच्छा था लेकिन जितना तक तो उसका मोरल स्ट्रेंथ था वो तो शास्त्रों का गैन उसके अंदर में उतना नहीं था हमने बोला लौकी की शुद्धा आ शास्त्रीय श्रद्धा उसका अंदर में नहीं था लौक की श्रद्धा था अर्चन करना चाहिए पूजा करना चाहिए हम ब्राह्मण हैं सब है, सब कर दिया लेकिन उसका अंदर में जितना विचार विवेक था वो जो चीज़ देखा है वेशारमणी का क्रियाकलाप ये आपने को रोकने का कोशिश किया जितना तक उसका विचार है फाइट किया विवेक का अंदर लड़ाई होता नहीं नहीं ये करना नहीं चाहिए हमारा पिताजी बाबा पर बाबा क्या बोलेगा छी छी नहीं ये करना चाहिए विवेक में लड़ाई होता है ना जब खराब काम और अच्छा काम कर, करना चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसा विवेक का अंदर लड़ाई होता है तो अजामिल का अंदर विवेक का लड़ाई हुआ लड़ाई होने के बाद जितना उसना, उसका अंदर में जितना विचार विवेक था वो उस हालत से उसको बचाने के लिए काफ़ी नहीं था विचार तो था चरित्र तो अच्छा था सब था लेकिन जितना तक विचार था जिसके द्वारा इस हालत में अपने को रोक सके उतना तक उसका ज्ञान नहीं था भजन का बल भी नहीं था जब तब भी उतना नहीं था सिर्फ इतना है अच्छा घर का लड़का विचार करके करते थे लेकिन अभी क्या हुआ अजामिल का पतन हो गया शास्त्रीय श्रद्धा अगर पूरा होता तो उसको पतन होने का कोई चांस नहीं था अगर गुरु वैष्णव का कीपा उसका दिल में पूरा आता तो किसी भी हालत से तुमको पतन करने का चेष्टा करे तो संभव नहीं जिसका बार गुरु वैष्णव का कीपा है समझा मेरा बात और कीपा नहीं है तो गिर जाओगे फॉरेन से बहुत सारे फॉरेनर लोग आते थे और गुरुजी जी का सामने आते थे उसका बाद जब हमारा सामने क्वेश्चन करते थे तो बोलते थे महाराज विदेश में ब्रह्मचर्य पालन करा इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल महाराज बहुत सारे घटनाएं हैं मेरा क्या करे हम तारे तो ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा तुम्हारा तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा तुम लाल लाल कपड़ा क्यों रखे हो लाल कपड़ा फेंक दो तो, लाल कपड़ा ऐसा नहीं पड़ना चाहिए तो बोले गोर गोविंद स्वामी महाराज का शिष्य है बहुत सारे शिष्य इधर उधर से आते थे स्वामी महाराज जी का तो जो भी हैं ये हैं तो ये जो उदाहरण दिया ओजामिल का ओजामिल का जितना सारे अपना अंदर में विचार शक्ति था इसके द्वारा वो अपने को संभाल नहीं सका इसके लिए उसका पतन हो गया पक्का शास्त्रीय शुद्धा होता तो इसको कोई मुसीबत होने का चांस नहीं था जो भी हो है अभी ये सुन लो चौसठी नंबर जो श्लोक है उसमें राग देश विमुक्त स्तू विश्व इंद्रिय चरण आत्मवस विधेयत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग देश राग माने अनुराग राग माने अनुराग विषय को अनुराग एट्रैक्शन देश मतलब रिपल्शन एट्रैक्शन रिपल्शन होता नहीं किसी दोस्त को देखा रे बहुत दिनों में आया रे बोल के आ कोई शत्रु है देख के बहुत गुस्सा घुसा जाता मुख मोड़ लेते ऐसा होता ना जड़ जगत में स्वाभाविक है एट्रैक्शन रिपल्शन तो राग देशो विमुक्त तो किसी वस्तु में अनुराग या तो विदेश के कारण नफरत विदेश मतलब नफरत ये दोनों से अगर तुम्हारा हृदय मुक्त तो हो जाए मन मुक्त तो हो जाए आ इंद्रिय चरण तो जिसका सारे कुछ मान जो है भाव जो है सब बस में आ गया इंद्रिया जो है अपना बस में आ गया उसी अवस्था में किसी वस्तु उसको दिया जाए किसी वस्तु प्राप्त कर ले या खो किसी भी हालत से इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों बसीभूत हो गया उस इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु प्राप्त हुआ लवनीय वस्तु लेकिन उसका लिए को लवनीय नहीं है क्योंकि इंद्रियों बस में आ गया मन बस में आ गया है ना इस अवस्था में आत्मवस्वीर विधेय आत्मा जो आत्मा को बस में एकदम कर लिया उसका दिल में प्रसाद अर्थात सेटिस्फैक्शन पैदा होता आत्मप्रसाद होता ना आत्मप्रसाद पैदा होता उसका लिए एक बड़ा महात्मा तुम्हारा गुरुजी है या तो पहुंचा हुआ कोई संत है उसको तुमने बड़ा सुंदर परवानों दे दिया तो उन्होंने बोला महाराज अब प्रसाद का सम्मान नेक दे दो थोड़ा ले लिया चाख लिया प्रसाद का सामना अगर उस जगह कोई बद्धजीभ होता तो बोले महाराज परमान्व बहुत टेस्टी हुआ और थोड़ा है तो दे दो बोलेगा नहीं वो भी तो परमाणु का साधन किया लेकिन परमाणु बुद्धि से नहीं किया प्रसाद है थोड़ा ले लिया बस इतना काफ़ी और नहीं बाकी बद्धजीव बोलेगा और है तो दे दो और हमारा हमारा इधर परमाणु क्यों नहीं दिया सब उधर बांट दिया हमारा लिए क्यों नहीं है क्रोध का फायदा होगा हो नहीं लड़ाई हो जाता छोटा छोटा बातों में तो ये जो है राग देश विमुक्त स्तू जब राग देश आदि से एकदम ऊपर चला गया विश्व इंद्रियों चरणों ये वशीभूत इंद्रियों के द्वारा, के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा वशीभुत इंद्रियों के द्वारा जब विषय को ग्रहण करोगे तब इसका आपका अंदर में कभी उस वस्तु के लिए अनुराग व विराग पैदा होना संभव नहीं क्योंकि आप बस में आए आपका मन इंद्रिया सारे और इसके द्वारा आत्म वसैर आत्मा जब आपना आपका पूरा कंट्रोल में आ गया उस समय में आपका हृदय में हृदय के अंदर में आत्मप्रसाद एक, एक एक काइंड ऑफ का एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन पैदा हो जाएगा आत्मप्रसाद मैंने आर अंदर में जलन नहीं होता आत्मप्रसाद आत्मप्रसाद हम और जब ऐसा किस्म का आत्मवसीबूत इंद्रियों के द्वारा अर्थात मन वसीबूत हो गया जितना सारे इंद्रिया वसीबूत हो गया इसके द्वारा अंतरात्मा हृदय में जो एक तो सेटिस्फैक्शन प्रसाद अनुभव होता है आत्मप्रसाद प्रसाद सर्वदुख्यानम हानि रसो उपजाए जब ऐसा किस्म का सेटिस्फैक्शन संतुष्टि हृदय का अंदर में पैदा हो जाता इसके द्वारा आपका दुख का जो कारण है सारे दुख खत्म हो जाता सर्व दुख्यानम हनी रसो पजाए सारे दुख का समाप्त तो हो जाता जितना सारे दुख की कारण था दुख था सारे अभी समाप्त तो हो गया क्यों आपका अंदर में प्रसाद अतः से आत्मप्रसाद पैदा हुआ ठीक है और ऐसा अवस्था में जो आत्मा प्रसन्न हो गया जीवात्मा अंतर प्रसन्न हो गया प्रसन्न चेतो से ही जब प्रसन्न चित्त हो जाता है प्रसन्न चेतो से ही बुद्धि ही पर्यवतष्टे प्रसन्न चित्त जो हो गया उसका जो बुद्धि है उसका भी एकदम पर्यवतष्ठते इसका क्या हुआ एकद, एकदम उसका सेटलमेंट हो गया प्रतिष्ठित हो गया पर्यावतिष्ठत मेंतिष्ठते प्रकृष्ठ रूपेण अर्थात उसका प्रतिष्ठा हो गया उसका ऐसा प्रतिष्ठा होगा उसको हिलाना मुश्किल है समझ गया बुद्धि पर्यावतिष्ठते अर्थात उसका बुद्धि का पूरा सेटलमेंट हो गया एकदम पक्का हो गया वो नस्ती बुद्धिस्व नौचा युक्त स्वभावना न चौभावयतः शांति और कुतो कुखम जिसका ऐसा किस्म का बुद्धि नहीं पैदा हुआ नास्ती बुद्धि अयुक्तोत्सव जो जोग युक्त होकर अर्थात समत्व बुद्धि को प्राप्तो नहीं किए वो अगर कुछ क्रियाक्रम करने जाए नास्ती बुद्धि अयुक्त तो सो अभी तो अवस्था में नहीं है उसका बुद्धि काम नहीं करेगा और उसका जो भावना है वो भी उल्टा पलटा है संकल्प विकल्प सब उल्टा पलटा होता है आज जिसका अंदर में ईश्वर चिंता विमुख है जिनको जिनका मन का भाव है परन्मुख जिनका भाव है परन्मुख भाव अर्थात भगवान संक्रांत तो किसी विषय में उसका मन नहीं है उसका मोर लेता है मन तो इसी अवचाव बोले ऐसी अवस्था में क्या होता है अभाव स्वच्छ मतलब ई चिंता विमुख व्यक्ति का जिसका बिल्कुल ईस चिंता भावना नहीं है तो उसका अंदर में अशांति बने रहेगा अशांति जो अशांत तो व्यक्ति का शांति कहाँ होगा इसलिए बोला नास्ती बुद्धि अयुक्त स्व नजन नास्ती बुद्धि अयुक्तस्व न चा अयुक्त वैचन नस्ति बुद्धि अयुक्त स्व ना युक्तस्व भावना नौचा भावतः शांति अशांतोस्व कुतो सुखम जो अशांत तो व्यक्ति है विषयों में जो दौड़ने वाले हैं तो उसका शांति कहां से आएगा इसका शांति आ नहीं सकता विषय बहुत आता है हाँ इसका जो विषय का जो तरंग उठता है वो जिसका माइंड में सेटलमेंट नहीं हुआ एक मुखी नहीं हुआ मना आप विषय चारों रहेगा लेकिन आपने अपना इंद्रिय और मन के मन को जब वसीबूत करोगे तब सुख दुख मान अपमान लाभ का इसमें समत्व बुद्धि आ जाए इसी अवस्था जब तक ना आए तब तो तक आपका विषय आपका लिए खतरा है समझा मेरा बार? तो ये जो अवस्था है विषय तो आते चारों ओर विषय है लेकिन हमने पहले से पिछले दिनों से चार पांच दिनों से व्याख्या करते आए हैं विषय रहेगा है। लेकिन विषयों को कैसा दर्शन करना चाहिए इसका बारे में बहुत सारे पूछ बोला तो इंद्रियानाम चरताम जन मनो अनुविधीये तदस्हरती प्रज्ञान वायु वायुर्नाव मिबाबसी इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो वस्तु है उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ है शब्दो स्पर्शो रूप रसगोधो बेसिकली तमाम दुनिया में जो भोगने वाला चीज है इसका बेसिक एलिमेंट खोजो तो यही तो निकालेगा तन्मात्रा पंचो तन्मात्रा शब्दो स्पर्श रूप रोजगोधो ये छोड़ के कुछ नहीं है तो ये जो विषय है इन किसी भी एक विषय में आपका एक इंद्रियों लग गया और मन भी बेचैनी हो गया अर्थात जो इंद्रियो आपका आँखें इंद्रियो आँख आँख है एक इंद्रियो ये आंख आपका लंपट हो गया ऐसा उल्टा पाल्टा देखना शुरू कर दिया उसका साथ आपका मन भी उसको सहयोग करना शुरू कर दे क्या होगा मन के अंदर में एकदम जैसा समुंदर में लहर चलता है ऐसा शुरू हो जाएगा बायुर नाबो मिबामबसी जैसे समुद्र में एक बोट चल रहा है बोट एक बोट है किश्ती और ऐसा हवा चला कि पागल गां पे झंझाबाद तो उसका क्या अवस्था होगा वो ऐसा अभी उथक ऐसा होगा कि उसको रोकना मुश्किल है वायुर नाबो में बा अम्बसी पानी में जैसे बोट रहता है वोट रहने का साथ साथ उसका कंट्रोलिंग भी एक आदि कर रहा है, लेकिन जब ऐसा झंझावा साइक्लोन आया तो बोट को कंट्रोल करना संभव है पागल हो जाएगा ऐसा ही हालत है इसलिए बोला इंद्रियाणम ही चरतम जन मनोनुव विधीयत तदस् हरथी प्रज्ञान वायुर् प्रज्ञाम वायुर्नाभो मेवासी नाभो माने नौका अम्बसी पानी के ऊपर जैसे हवा का झोंका आया तो उसको रोकना मुश्किल है ऐसा आपका एक इंद्रियों आपको धोखा देना शुरू कर दिया अर्थात तो विषय में रमन करना शुरू कर दिया और मन भी आपका आपका साथ बेईमानी कर रहा है तो इसी अवस्था में आपका ऐसा हालत होगा जैसे बोट का है और अगर किसी का पांच इंद्रियों एक साथ खींचे तो क्या हालत होगा एक इंद्रियो या आंखें या कान हरिण का लिए कान वो शब्द सुना बंसी धनी वो एक इंद्रिय उसको कमाल कर दिया पागल को मैं भी दौड़ रहा है दौड़ रहा है ना एक इंद्रियो कान कान नहीं रहता तो वो बच जाता कान है इसके द्वारा और जड़ शब्द आया बंसी धनी वो कहाँ से आ रहा है दौड़ रहा है इसके द्वारा हरिन गया उसको पता नहीं कि बहलियों का ये चक्कर है उसको मार दिया तो कान जो इंद्रिय है इसके द्वारा इसका हो गया आँखों के द्वारा रुख दर्शन करने के लिए कीड़े पतंग जो है आँख का ओर दौड़ता है आँख का सुंदर जो देख के वो आँख का ओर दौड़ता है और वो आग में जलकर मर जाता मर जाता ऐसा करके मछली जो है मछली पानी में खेल रही खेल रहा है और किसी ने चारा दे के रखा है वो गया और लोप के मारे उसको खा लिया निगल दिया और उस बरसी जो है कांटा उसका अंदर में लग गया निकाल ले तो एक इंद्रियों आपको मुसीबत में ऐसा डाल सकता है कि आपका जिंदगी खत्म है और एक एक उसके साथ दो तीन इंद्रियों या पांच इंद्रियो एक साथ करे तो कहना ही क्या है एक साथ अगर सब इंद्रियों लग जाए आपका पीछे तो मर जाओ तो इंद्रियानम ही चरतम जो जो इंद्रियों जिस जिस विषय में रमन करने का इसका विषय है उसमें अगर लग गया और मन भी बेईमानी कर दिया आपका साथ तो आपका हालत खराब हो जाए तदसहरती प्रज्ञान उसका जो प्रज्ञा पूरा नष्ट हो जाएगा बायोरना विबामबसी आज इतना तक विचार को समाप्त तो रखे क्योंकि ज़्यादा विचार करें तो समझ में नहीं आएगा और कोई क्वेस्चन है तो बताओ